ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी प्रथम अध्याय का तात्पर्य तात्पर्याथ बता रहे हैं पहले प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से सब अर्थ प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय नहीं है ब्रह्मात्म एकत्व में ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य है और अन्य जो अर्थ बताए गए हैं वे प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय भूत ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के उपयोगी है इसे बता रहे हैं तो जो भेदवादी हैं आत्मा को अनेक मानते हैं उनका प्रश्न हुआ था कि तीन आत्माओं के रहते हुए आप कैसे कह सकते हो एक ही आत्मा है एक जीवात्मा है भेदवादी के अनुसार दूसरा ईश्वर है तीसरा निर्विशेष ब्रह्म है इस प्रकार तीन तीन चेतनों के रहते हुए एक ही चेतनात्मा है ये कथन आयुक्त लगता है ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से कहा था तो भाष्यकार भगवान ने चेतन आत्मा एक हैं इसके सिद्धि के लिए ये पूछा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि जीवात्मा का ज्ञान किससे हो रहा है तुम्हें चेतन ब्रह्म से अन्य जीवात्मा तथा परमात्मा यानी ईश्वर इन दोनों का ज्ञापक कौन है तो पूर्व पक्षी स्रोत्रादि लिंगक अनुमान को बता रहे हैं ज्ञापक लेकिन सिद्धांति सिद्धांतियों ने कहा कि श्रोत्रादि, लिंगक अनुमान से आत्मबोध नहीं होगा श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा नहीं बनेगा प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय तो है ही नहीं अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं बनेगा क्योंकि पूर्व पक्ष के अनुसार श्रवणादि क्रियाएं ये ज्ञान, शब्द ज्ञान और मनन विज्ञान शब्द से लिया जा रहा है आपके अनुमिति ज्ञान को तो ये दोनों युगपत एकत्र नहीं रह सकते ज्ञान में योग नहीं है चाहे सजातीय ज्ञान हो या विजातीय ज्ञान हो वह युगपत एक आश्रित नहीं होगा आत्मा आश्रित नहीं रहेगा तो जब तक मनन और विज्ञान शब्दित जो अनुमिति ज्ञान है उस समय रह ही नहीं पाएगा श्रवण शब्दित शब्द बोध तो आप शब्द, श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा है ऐसा नहीं बता पाओगे ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष से कहा था तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु इस वाक्य से क्रियासु मननादिक्रियासु क्रियांतरम अपि न संभवती इतना शेष करना है भाष्य में ये पहले बताया था कल कि तथा अन्यत्रापि क्रियासु अनेत्री क्रियांतरम अपि न संभवती तो ये जो अन्य में अन्यत्र शब्द से लेना है बाह्य वन आदि पदार्थ और तद विषयक जो मननादि क्रिया यानी अनुमिति रूप ज्ञान उस समय वनि विषयक अनुमिति ज्ञान का ज्ञान से अतिरिक्त सजातीय ज्ञान भी संभव नहीं होगा मननादि क्रियांतरम शब्द से लेना मननादि रूप जो क्रियांतर हैं अन्यत्र का मतलब हुआ वही रूप अनात्म पदार्थ से अतिरिक्त दूसरा अनात्म पदार्थ हो या आत्म पदार्थ हो तद विषयक अनुमति उसी समय नहीं होगी यानी वो अनुमिति का विषय नहीं बनेगा और दूसरी बात ये बताई गई थी कि मननादि तो लिंग है और लिंग ज्ञान से लिंग ज्ञान को करण कहा जाता है लिंग ही करण नहीं है तो मन मननादि का जो ज्ञान है वो हो जाएगा करण और उस मन मननादि ज्ञान रूपी करण से अनुमिति हो जाएगी और ये मननादि क्रिया स्वयं भी ज्ञान रूपा होने से मनोवृत्ति रूपा हुई और उनका ज्ञान हो जाएगा उनको विषय करने वाला ज्ञान मनोवृत्तियों को विषय करने वाला ज्ञान मनोवृत्ति को विषय करने वाला ज्ञान है साक्षी रूप ज्ञान है और वो साक्षी रूप ज्ञान स्वतः एक रूप है उसमें कोई भेद नहीं है इसलिए भेदक माना जाएगा विषय को भेद का निरूपक साक्षी रूप ज्ञान में भेद का निरूपक हो जाएगा भेदक मनन विज्ञान और श्रवणादि रूप जो लिंग है लिंग ज्ञान लिंग ज्ञान है साक्षी और उसका विषय है लिंग यानी श्रवणादि और तन्नरूपित भेद मानना पड़ेगा और तन्न निरूपित भेद यदि मानते हैं तो फिर वही होगा कि आपका ये सर्वनादि रूप ज्ञान को भी जरूरी रह, रहना जरूरी होगा अनुमिति ज्ञान के समय क्योंकि जब निरूपक ही नहीं है तो निरूप्य साक्षी में भेद कैसे सिद्ध होगा और भेद सिद्ध नहीं होगा तो फिर साक्षी रूप एक ही ज्ञान हो जाएगा योग पद्य और दूसरी बात यह पूर्व पक्षी ने कही थी कि योग पी, न दोष क्योंकि करण को अनुमिति के पूर्व में रहना चाहिए पूर्व क्षण काल में रहने की जरूरत नहीं है ये जो कहा था वह भी असिद्ध होगा ये कहा गया कि तस्य अनुमापकत्वस्य तुमापक वक्तव्य अपि तत्काले तत्काल इति भावः। तो साक्षी रूप लिंग ज्ञान के लिंग ज्ञान में निरूपक अनुमापकत्व यानी अनुमान प्रमाणत्व सिद्ध करने के लिए जरूरी होगा साक्षीरूप ज्ञान में भेदक जो श्रवणादि हैं उन श्रवणादि का या अपनी यानि श्रवणादि की सत्ता का भी तत्काले यानी अनुमिति के समय होना जरूरी होगा और ऐसा यदि जरूरी हुआ तो योगपद्य आपकी आपत्ति जो हमने पहले बताई थी वो जैसी की तैसी बनी रहेगी इसलिए पूर्व पक्षी का यह कथन ठीक नहीं है कि अनुमिति का विषय आत्मा बनेगा करके ये बात तथा अन्यत्रापि मननादि क्रियासु मननादि क्रियांतरम अपि न संभवती इस वाक्य से बताई गई अब श्रवणिक्रिया ये जो वाक्य हैं भाष्य में इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि नु तरही ननु बाह्य नु तर् माभूत तो ये कहते हैं बाह्य अनुमान माभूत तो बाह्य गोचर श्रवनादि क्रिया हो गई अनात्मा शब्दादि विषयक श्रवनादि क्रियाएं श्रवणादि को यद्यपि ज्ञान रूप होने से होने पर भी क्रिया इसलिए कहा जा रहा है कि वो धातु अर्थ है तो ये जो श्रवणादि क्रियाएं हैं ये जब बाह्य शब्दादि विषयक होगी उन बाह्य विषय विशे, विषय को क्रिया से ममता का अनुमान माभूत तो मनता हुआ आत्मा मंतव्य हो गए शब्दादि और उन उनका अनुमान बाह्य वन्यादि मंतव्य हो गए तो वन आदि का ज्ञान भले ही शब्द आपके धूमादि ज्ञान से हो जाए यहां बाह्य गोचर ज्ञान शब्द से लेना आपके बाह्य शब्द से तो लिया गया धूमादि और धूमादि विषयक जो श्रवनादि क्रिया याने ज्ञान लिंग ज्ञान जिसको कहा जाएगा तो श्रवणादि लिंग ज्ञान से भले ही बाह्य पदार्थ का अनुमान हो जाए और मनता उसका विषय न बने किंतु क्या होगा तो आगे कहते हैं किंतु किंतु बाह्य बाह्य गोचर आगे क्या लिखा है है क्रिया अपि विषयी करिष्यति करिष्यति किंत बाह्यगोच आत्माक्य बाह्यगोचरश्रवणद्रियया मन तो अगम भूत तो मान लेते हैं कि बाह्य वन बाह्य शब्दादि विषय विशे विषयक श्रवणादि क्रियाएं मानता एने आत्मा आत्मविषयक अनुमान न कराते एने अन्मेय नहीं होगा आत्मा लेकिन बाह्य गोचर श्रवणादि क्रिया एवं आत्मानम अपि विषयी करिष्यति तो यहां गोचरा में रा जो है पुरानी पुस्तक नहीं है क्या किसी के पास कैसे दो पद करने से क्या होगा से क्या किंतु बाह्य गोचरा श्रवणादि क्रिया एवं हाँ तो अलग छपा है कि एक उसमें देख लो तो टीका नहीं है किंतु बाह्य गोचरा क्रिया ये, तो अलग अलग पद करने से भी चल सकता है क्रिया स्त्रीलिंग है तो किंतु बाह्य गोचरा और श्रवणादि क्रिया श्रवणिक आत्मा अभी विषयी एने श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा भले ही न बने लेकिन बाह्य विषय को जो श्रवणादि क्रियाएं हैं यानी ज्ञान है वे उन्हीं का विषय आत्मा बन जाएगा का मतलब दो दो विषय माने जाएंगे किसके श्रवनाधिक के? एक तो बाह्य पदार्थ भी विषय बन गए बाह्य गोचर श, गोचरा श्रवनादि क्रिया है ना तो बाह्य यानी अनात्म पदार्थ है गोचर यानी विषय जिस क्रिया का उस क्रिया को कहा जाएगा बाह्य गोचरा क्रिया ऐसी जो श्रवणादि क्रियाएं हैं अनात्म पदार्थ को विषय करने वाली जो श्रवणादि क्रियाएं उन श्रवणादि क्रिया का ही विषय यानी श्रावण ज्ञानादि का विषय ही आत्मा भी बन जाएगा यह श्रवणादि क्रिया दो को विषय बनाएगी बाह्य अनात्म पदार्थ जो स्रोतव्यादि हैं, उनको स्रोतव्यवादी रूप से विषय करेगी श्रवणादि क्रिया और आत्मा को स्रोतराद श्रवणादि क्रिया आश्रयत्वेन रूपे विषय करेगी यानी कर्ता को भी विषय करेगी और कर्म को भी विषय करेगी श्रवणादि क्रिया का कर्म माना जाएगा बाह्य शब्द से ग्राह्य अनात्म पदार्थ तो अनात्म पदार्थ श्रोतव्य रूपेन विषय बन जाएंगे यानी कर्म बन जाएंगे श्रवण क्रिया के और आत्मा को वही क्रिया विषय करेगी श्रोतृत्वादि श्रो, रूप से इन दोनों में अंतर क्या हुआ पहले तो लिंग लिंगक अनुमान का विषय माना जा रहा था तो लिंगक श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय आत्मा भले ही न हो यानी अनुमेय नहीं है किंतु जो हो जिनको लिंग कहा जा रहा है श्रवणादि को और उन श्रवणादि लिंगों का ही विषय आत्मा बन जाए श्रवणादि लिंग का विषय आत्मा हो जाएगा और बाह्य शब्दादि भी बन जाएंगे ये पूर्व पक्ष की शंका है ये ध्यान में आया ना तो बाह्य गोचर यानी शब्दादि विषय विशे विषयक जो श्रवणादि क्रिया है वह शब्दादि के तरह आत्मा को भी अपना विषय बनाएगी विषयी करिष्यति ऐसा यदि पूर्वपक्षी कहते हैं इत आह तो इसका वो निराकरण करते हुए कहा जा रहा है कि श्रवणादि क्रियाच स्विशय और ये करना संभवी वा संभवंती क्रियापद का अध्यय कर लेना कि श्रवणादि जो क्रियाएँ हैं वे स्विशय संभवंति और यदि न को भी साथ में लेते हैं तो न संभवंती ऐसा निकलेगा लेकिन संभवती ही ले लेना जो वाक्य से जोड़ा था ना टीका में टीका कारण वहां से संभवती को संभवती को लेना और बहुवचन होने से बहुवचन करना कि संभवंती तो श्रवणादि क्रियाशय शु एवं संभवंती का अर्थ क्या निकलेगा कि श्रवनादि क्रियाएं स्व विषय यानी अपना जो विषय है शब्दादि तद विषय की ही होगी ये वकार अवधारण अर्थ में है ना तो अपने अपने विषय विषय की ही स्रवनादी क्रिया क्रियाएं होगी न की और ये प्रकार का व्यावर्त होगा कि जो स्रोत्रादि है श्रवणादि क्रिया के आश्रय को कहा जाता है स्रोत्रादि स्रोत्रादि में आदि शब्द से मन्ता विज्ञाता को लेना तो श्रवण क्रिया का आश्रय श्रोता मनन क्रिया का आश्रय मनता विज्ञान क्रिया का आश्रय विज्ञाता इन श्रोतामता विज्ञाताओं का व्यावर्तक होगा एवकार श्रवणादि क्रियाएं अपने जो विषय हैं बाह्य शब्दादि तद विषय की होगी न कि अपने आश्रयभूत श्रवणादि के आश्रय को श्रोता मन्ता ये कहा जाएगा ना इसलिए ये कहा जाएगा अपने आश्रयभूत यानी श्रवणादि क्रिया के आश्रयभूत जो श्रोता मन्ता विज्ञाता हैं इनको आश्रय श्रवणादि क्रियाएं विषय नहीं बनाएगी स्वाश्रय को ये यहाँ पर कहा गया श्रवणादि क्रिया अपि ऐसा ऊपर से जोड़ सकते हैं वार के व्याख्यान के रूप में <coughs> एक वाक्य है इसको देखिए स्व विषय गोचरा एवं नतु तो गोचरा इत्य स्व विषय गोचर इसमें स्विषय स्वशब्द से लेना श्रवणादि क्रिया को स्व विषय शब्द से लेना श्रवणादि क्रिया का जो कर्म है शब्दादि वो हो जाएंगे स्व विषय और तद विषय ही श्रवनादि क्रिया होगी न तो स्वाश्रय गोचरा यहां पर भी स्व का अर्थ है श्रवनादि क्रिया उनका आश्रय शब्द से लेना मन्ता को और स्वाश्रय गोचर का अर्थ निकलेगा मन्ता और तद विषय को नवंती ऐसा न करना वे विषयक नहीं होगी बाह्य विषयक ही रहेगी उसी एक साथ दोनों को विषय नहीं बनाएगी आत्मा को भी और अनात्मा को भी इसे समझाने के लिए आगे कहा जा रहा है नहीं इत्यादि के अवतरण में टीका को देखिए कि किंच न मंतेर मर इति आत्मनो मंत्य निषेधा मंतरी आत्मनि न मननाद मनन क्रिया तो ये कहते हैं कि स्व विषय गोचरा ंच मन्त, मतेर मन्तारम न मतेर मन्तारम मनवीथा था ये जो श्रुति वचन है कि मति का जो मन्ता है मति है मनोवृत्ति और मनोवृत्ति का जो मन्ता है वो हुआ साक्षी और उसे न मनवी था उसे नहीं जाना जा सकता वो वेद्य नहीं है अपने से अतिरिक्त से सोसंवेद्य है न मनवी था यानी मनन का विषय नहीं बनेगा यानी अनुमे नहीं होगा इति आत्मनो आत्मनोम्यवन निषेधात् मंतरी आत्मनि न मनन क्रिया संभवती तो मंतरी यानि मन मन्ता रूप जो आत्मा है मनन का आश्रयभूत जो आत्मा है उसमें न मनन क्रिया संभवती मनन क्रिया संभव नहीं होगी इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं सिद्धांति कि नहीं मंतव्यात अन्यत्र मंतुर मनन क्रिया संभवती जो मंतव्य है यानी मनन का विषय है उससे अन्यत्र हुआ मनन का विषय हुआ अनात्म पदार्थ मंतव्य और मंतव्यात अन्यत्र शब्द से लिया जाएगा आत्मा को मनन के आश्रय को मंतव्य से लिया जाएगा मनन के विषय को तो मनन का जो विषय है कर्म उससे अन्यत्र हुआ मनन का आश्रय रूप मनन का कर्ता उस मनन के कर्ता विषय को मंतुर मनन क्रिया न संभवती मनता की मंतव्य से अतिरिक्त यानी मनता विषयक मनन क्रिया संभव नहीं होगी यानी पूर्ववाक्य का ही एक प्रकार से स्पष्टीकरण है मनन एक क्रिया है वह यदि अनात्मा मंतव्य पदार्थ विषयक है तो वह मंतव्य पदार्थ विषयक ही रहेगी उससे अन्यत्रि आत्म विषयक अनात्मा से अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा अनात्मा और अन्यत्र सप्तमी है विषय अर्थ में इसलिए आत्म विषयक ये अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा मंतव्यात अन्यत्र शब्द का अर्थ निकलेगा तो अनात्म पदार्थ विषयक जो मनन क्रिया उसका आत्मा विषय संभव नहीं होगा वह क्रिया आत्मविषयक नहीं हो सकती तो मंतुर मनन क्रिया अन्यत्र अन्यत्रि आत्मा को आत्मविषयक नहीं होगी अनात्मा मंतव्य विषयक ही होगी ये एक प्रकार से ये जो सो विषय सु एव यहां पर एवकार है ना इसी का स्पष्टीकरण है उसका व्यावर्तित बता दिया आत्म विषयक नहीं होगी आत्मा को विषय नहीं बनाएगी ये टीकाकार अन्यत्र शब्द का अर्थ करते आत्मनि तो अन्यत्र इति आत्मनि इत्यर्थ कौन से अन्यत्र शब्द का अर्थ आत्मनि किया मंत्यात अन्यत्र यहां पर जो अन्यत्र शब्द है वह आत्मनि इस विषय में है और आत्मनि में सप्तमी है विषय विषय को का अर्थ निकलेगा आत्मविषेक मनन क्रिया संभव नहीं होगी नहीं आत्मविषेक मंतुर मनन क्रिया संभवती इतना अर्थ निकलेगा इसे समझाने के लिए टीकाकार ने एक दृष्टांत तो बताया कि जैसे कुठारादि क्रिया या दारूणो अन्यत्रत्र व्यापार अदर्शनात इत्यर्थ तो जैसे कुठार का व्यापार दारुनो अन्यत्र का मतलब दारू यानी लकड़ी दारूणों पंचमी है तो दारूणो अन्यत्र का अर्थ निकलेगा लकड़ी से अन्यत्र लकड़ी है छेदन क्रिया का कर्म और करण है कुठार छेदन क्रिया के प्रति तो ये जो काष्ट विषयक छेदन क्रिया का करण रूप व्यापार है करण है कुठार उसका व्यापार तो छेदन क्रिया का जो विषय होगा तद विषयक रहेगा छेद्य विषयक रहेगा छेद्य विषयक रहेगा का मतलब वो छेद्य को काटेगी न कि छेत्ता को छे कहते हैं छेदन करता को तो कुठार रूपकरण का व्यापार देखा गया छेद्य विषयक न कि आपके कुठारादि रूपकरण से होने वाली क्रिया विषयक नहीं होती नहीं तो फिर तो छत्ता को भी लकड़ी के तरह दो टुकड़े कर दे ऐसा नहीं होता है छत्ता, यानी आपका काष्ठ छेदन करता वह करण स्थानीय कुठार का प्रवर्तक है वह छेद्य काष्ठ के विभाग करने के लिए करण रूप कुठार को प्रेरित करता है के विभाग अनुकूल व्यापार में अपना ही विभाग करें इसके लिए वो करण को प्रेरित नहीं करता जैसे ऐसे मनता जो है उसकी है मनन क्रिया तो मनन क्रिया का विषय और मनन क्रिया का कर्ता ये एक नहीं होंगे छेदन क्रिया का विषय जैसे छेद्य काष्ट बना और कर्ता ओ कुठार का प्रेरक छत्ता बना ऐसे ही यहां छेदन छेदन क्रिया स्थानीय मनन क्रिया उस मनन क्रिया का विषय बनेगा उसका कर्म बाह्य अनात्म पदार्थ और मनन क्रिया अनात्म पदार्थ विषयक तो हो सकती है वह उसी समय आपके आत्मा को विषय नहीं बना पाएगी आत्म विषयक नहीं होगी जैसे छेदन क्रिया काष्ठ विषयक होती है पुरुष विषयक नहीं काष्ठ विषयक नहीं होती है काष्ट को विषय नहीं बनाती ऐसे यहां पर कहा गया कि कुठारादी क्रियाया अन्यत्र व्यापार अदर्शनात ऐसे आत्मा से अतिरिक्त को विषय करने वाली मनन क्रिया आत्मविषयनी आत्म नहीं, नहीं होगी का अर्थ निकला आत्मा न तो श्रवणादि लिंगक अनुमान का विषय बनेगा न तो स्वयं श्रवणादि क्रिया का विषय बनेगा यानी श्रवणादि ज्ञान का भी विषय नहीं है श्रवणादि ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान तो प्रत्यक्ष का भी विषय नहीं है और अनुमिति का भी विषय नहीं है इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष का विषय भी नहीं और अनुमिति का विषय भी आत्मा नहीं है ये यहां पर बताया गया श्रुति के आधार पर सिद्धांति के द्वारा अब ननु मनसा सर्वम एवं इत्यादि की अवतरण टीका है इसे देखिए कि ननु मनसो वशेद बभूव श्रुते सर्वो विषय आत्मनोपी मतव्यम शंकते ने तो पूर्वपक्षी ये शंका करते हैं कि मनो वशेद बभूव ये श्रुति है ये बताती है कि इदम सर्वम मनोवशे बभुव का मतलब मन का जो व्यापार है मनन रूप व्यापार उसके वश होना है उसका विषय बनना तो मनसो वशे का अर्थ निकलेगा मन का जो मनन रूप व्यापार उसके अधीन होना मनन का विषय बनना और वो कौन कौन है मन के वश यानी मनन का विषय तो कहते इदम सर्वम ये सब कुछ मंतव्य है यानी मन का ही विषय है यानि मंतव्यत्व है सब में ऐसा ये श्रुति बता रही है तो सब में मंतव्यत्व बताने वाली जो श्रुति तो मनसो वशे सर्विदम बभूव यह श्रुति ये बता रही है कि सर्वस्य मनो तो सब मन के विषय होने से म, मनन के विषय होने से मंतव्य हो जाएंगे आत्मनोपी मंतव्यम एवं तो ये श्रुति सामान्य रूप से सबको मंतव्य बता रही है तो फिर आत्मा भी मंतव्य सिद्ध होगा इस श्रुति के आधार पर मनन का विषय बनेगा मंतव्य होगा तो आत्मनोपी इति शंकते ऐसी आशंका की जा रही है ननु मनसो इत्यादि से तो भाष्य में देखिए ननु मनसा सर्वम एवं मंतव्यम तो मनोसो वशे सर्वमिदम बभुअ इस श्रुति के आधार पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि मन से तो सब मंतव्य है तो सर्व शब्द से आत्मा अनात्मा सबको लेना है पूर्व पक्षी के अनुसार तो आत्मा अनात्मा सब कुछ मन का विषय है मंतव्य है ऐसा श्रुति बताती है ये यह यहां तक शंका हुई कि मनसो मनसा सर्व एवं मंतव्यम तो आत्मा में मंतव्य विषय शंका हुई इसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती सत्यम एवं तथापि इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में एव अपि मनसह कर्णवात इत्यादि से इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल